कुनाहा भगवते स्ృతి कहती है के हरे हे ओम ओम ए नवहसि सहस्रम ए नागने सर्व वेदसमते नेमम यज्ञम नौ नय स्वर देवे खुगंतवे अर्थात हे अग्ने जिससे आप हजार गुने हो जाते हैं जिससे आप सब कुछ के ज्ञाता हो जाते हैं आप उसी से हमारे इस यज्ञ में पधारिए और सभी देवों को लाने की कृपा कीजिए पुनः भगवती श्रुति कहती है कि हरे हे ओम ओम आयम तयो नृत्ययो यतौ जात आरोचथाह तम जानग्नग्नह आरौहाथा न वर्धया रायम अर्थात हे अग्नि यह आपका मूल स्थान है इससे यजमान ऋतुकाल के कर्मों के लिए जागते हैं आप उनको जानकर आरोहण करने की कृपा कीजिए आप हमारे धन की बढ़ोतरी करने की कृपा कीजिए ताप तथा तपस्या के लिए शिशिर ऋतु से आवृत्त होकर ये महने अग्नि के भीतर से जुड़े हैं स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक सुखदाई है औषधियां आनंददाई हों अग्नियां संकल्पशील हो जो अग्नियां समान मन वाली हैं वे अग्नियां स्वर्ग लोक तथा पृथ्वी लोक के बीच स्थापित होने की कृपा करें जैसे इंद्रदेव आश्रय हैं वैसे ही शिशिर ऋतु से संबंधित देव आश्रय बने देवगण अंगरा ऋषि कीत्र ध्रुव होकर विराजमान होने की कृपा करें हे Agne आप परम इष्ट हैं आप ज्योतिमान हैं आप स्वर्ग लोक के प्रश्न में विराजें सारे विश्व के प्राण अपान व्यान के लिए विश्व ज्योति प्रदान करें सूर्य आपके अधिपति हैं आप अंगरा ऋषि की तरह ध्रुव होकर विराजिए पुनः भगवती स्तुति कहती हैं हरे ओम ओम लोकं प्रणच्छद्रं प्रेणाथो से दध्रुवात्मम इंद्राग्नेत्वा बृहस्पते रस्मिन् यो न नवसीदन्ना अर्थात इंद्रदेव अग्नि और बृहस्पति देव ने आपको यहां आदिष्ट किया है आप लोक के छिद्रपुरिए आप ध्रुव होइए आप यहां विराजमान की कृपा कीजिए वे इन सूर्यों की किरणें हैं वह सोम रस को पकाते हैं सोम रस को शोभा और श्रृंग रंग प्रदान करते हैं देवताओं के जन्म में सर्वलोक को प्रकाशित करती हैं सभी इंद्रदेव की वडोत्री करते हैं सभी अपने बाणे से इंद्रदेव के गुण गाते हैं उनकी स्तुति करते हैं श्रेष्ठ रति अन्न स्वामी सतपति आदि सभी इंद्रदेव की स्तुति करते हैं पुरा भगवती स्तुतिनेकः कि हरे ओ मम आदस्य वातो अनुवाति सो चिरधस्म ते, ते ब्रजनम कृष्णमस्ते अग्नि प्रज्वलित होकर भूखे अश्वों द्वारा घास के लिए की जाने वाली आवाज की तरह आवाज करते हैं वायु का अनुकरण करते हैं जिससे और अधिक प्रज्वलित हो जाते हैं उनका त्रष्णध्वम सर्वत्र व्याप्त हो जाता है समुद्र के हृदय में आपको प्रतिष्ठित किया जाता है यज्ञ सदन में आपको प्रतिष्ठित किया जाता है आप किरणमयी हैं आप प्रकाशमयी हैं आप सूर्य लोक और अंतरिक्ष लोक को अपने प्रकाश से परिपूर्ण कर देते हैं आप परम इष्ट हैं आप विराजिए आप स्वर्ग लोक में स्थापित होइए आप हमें भी स्वर्ग लोक दीजिए आप हिंसा मत कीजिए सारे विश्व के लिए प्राण अपान ब्यान उदान की प्रतिष्ठा के लिए कृपा कीजिए सूर्य हमारे चरित्र की रक्षा करने की कृपा करें आप हमारे कल्याणकारी गुणों को बनाए रखिए आप अंगरा ऋषि की तरह ध्रुव रहिए आप अंगरा ऋषि की तरह प्रतिष्ठित रहिए हे अग्ने आप हजार का माप दंड हैं आप हजार की प्रतिमा हैं आप हजार स्थानों पर विराजमान हैं हम हजारों उच्च गति के लिए आपकी उपासना करते हैं 16वां अध्याय पुनः भगवती स्ృతి कहती हैं ये हरे ओम नमः नमस्ते रुद्रमण्यव उतौ तैखैवय नमः बाहुभ्याम उतै नमः अर्थात रुद्र देव के लिए नमस्कार आपके क्रोध को नमन आपके बाणों के लिए नमस्कार आपके दोनों बाहों के लिए नमस्कार रुद्रदेव कल्याणकारी हैं घोर पापों के भी नाशक है, हैं शांत हैं बलवान हैं रुद्रदेव हम पर कल्याणकारी कृपा दृष्टि रखें आप गिरिवासी हैं आपके हाथ में हमारा भविष्य है आप अपनी कल्याणकारी शक्ति से हमारा त्राण कीजिए आप हिंसा मत कीजिए आप जगत और मनुष्यों के प्रति हिंसा मत कीजिए हे रुद्रदेव आप पर्वतवासी हैं हम आपके प्रति कल्याणकारी वचन बोलते हैं आप इस सारे जगत को यक्षमा जैसे रोगों से दूर रखने की कृपा करें हम आपकी कृपा से अच्छे मन वाले हो जाएं रुद्र देव आदि वक्ता हैं प्रथम देव हैं वैद्य हैं आप सभी हिंसक प्राणियों का नाश कीजिए आप नीच प्रवृत्ति वालों को नष्ट करने की कृपा कीजिए सर्वप्रथम तामे जैसे रंग का होता है फिर वरुण रंग का होता है और उसके बाद भूरे रंग का हो जाता है जो रुद्र इनकी शक्तियां विभिन्न दिशाओं में फैलाती हुई हैं सूर्य की हजारों किरणों की तरह हैं इनकी हजारों शक्तियां हैं हम इन रुद्रदेव को नमस्कार करते हैं अपने प्रति उनकी प्रशंसा चाहते हैं पुनः भगवती स्ృతి कहती हैं हरे ओमाम ओम असो जो वासरपति नीलग्रैव बेलोहितः उत्येनागो उपाद्रशी तद्रक्षे यार्यस या दृडो मृडयातिनह रुद्रदेव निरंतर गतिशील रहते हैं रुद्रदेव नील गर्दन वाले हैं रुद्रदेव खास प्रकार के लाल रंग वाले हैं सुबह के सुबह ग्वाले और पनिहारियों ने इनके दर्शन किया रुद्रदेव के दर्शन हमारे लिए सुखकारी हों पुनः भगवती स्ృతి कहती हैं हरे ओम बम नमस्ते नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मे धुखे अथो जे अस्त सत्वानो हम तेभ्यो करनमः नीली गर्दन वाले रुद्रदेव के लिए नमन हजारों आंखों वाले रुद्रदेव के लिए नमन वर्षा करने वाले रुद्रदेव के लिए नमन सत्यवान रुद्रदेव के लिए नमन रुद्रदेव धनुष के प्रत्यंचा को उतार लें रुद्रदेव अपना धारण किया हुआ धनुष उतारने की कृपा करें हाथ में जो बाण है वह अपनी तीक्ष्णता छोड़ने की कृपा करें रुद्रदेव का धनुष विजयी हो रुद्रदेव का धनुष प्रतंचाहिन हो जाए रुद्रदेव का धनुष बाण और तर्कसहीन हो जाए इनकी तलवार रखने का स्थान रिक्त हो जाए कहीं भी रुद्रदेव के बाण न दिखाई पड़े हे रुद्रदेव आपके हाथ में धनुष है आप हमें रोग से बचाइए आप हमें हिंसा से बचाइए आप सुख दाता हैं हे रुद्रदेव आप अपने धनुष से सब से सब प्रकार से हमारी रक्षा करने की कृपा करें हे रुद्र आप हजारों आंखों वाले हैं आप सैकड़ों तरकस वाले हैं आप बाणों के मुख निकाल दीजिए बाणों के मुख हमारे लिए कल्याणकारी हों हम अच्छे मन वाले हैं आर्तायों के लिए आयु धारण करने वाले रुद्रदेव के लिए नमन आपकी दोनों भुजाओं बाहों के लिए नमन आपके धनुष और तरकस दोनों के लिए नमन हे hey, रुद्रदेव जो हमारे प्रिय हैं जो हमारे इष्ट हैं आप उनकी रक्षा करने की कृपा कीजिए आप हमारे महान लोगों का वध मत कीजिए आप हमारे छोटे बच्चों का वध मत कीजिए आप हमारे माता-पिता आदि का वध मत कीजिए हे रुद्रदेव आप हमारे पुत्रों का नष्ट न करें आप हमारे पोत्रों को नष्ट न करें आप हमारी आय को नष्ट न करें आप हमारी गायों को नष्ट न करें आप हमारे घोड़ों को नष्ट न करें आप हमारे वीरों को नष्ट न करें आप हमारी स्त्रियों को नष्ट न करें हम सब हविमान होकर आपका आवाहन करते हैं सोने से सज्जित बाहु वाले नमन दसादी पतिको को नमान सेनान को नमन ब्रक्षों को नमन हरे वालं वाले को नमन पसपाति को नमन कोमल पंख रंगवाले को नमन पथ पति को नमन हरे के स्वाले को नमन यग्ययो पवित धारी को नमन पुष्तता के स्वामी को नमन भरे रंगवाले को नमन रोगपाति को नमन अन्नपाति को नमन जग हित हेत आयु नमन संसारपाति को नम आता तय्यों से पढ़ने वाले को नमन क्षेत्रपति को नमन अपवह सारथी को नमन वनो के स्वामी को नमन रुद्र देव को नमन रुद्र देव को नमन